नमस्कार मैं संग्राम सालवी मैं मराठी इंडस्ट्री में एक्टर हूँ मेरी चार पाँच सीरियल आ चुकी हैं एक सीरियल अभी चल रही है मी तुझे चरे, मैं तीन चार फिल्म कर चुका हूँ तुला करना ही मित ऐसे और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुंदर रेडियो मधुबर नाइन्टी पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास मेहमानों को बुलाते हैं और उनसे बातें करते हैं तो आइए आज के इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं जो दिल्ली से बिलोंग कर है। करते हैं दिल्ली से बिलोंग करते हैं योगाचार्य है, फिटनेस टीचर हैं और सभी को फिट रखने के लिए इन्होंने जिम्मा लिया है और काफ़ी लोग इनके साथ जुड़कर अपने हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस को प्राप्त कर रहे हैं तो आइए ऐसे विशेष व्यक्ति से हम लोग आज बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर दिनेश शर्मा का बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और रेडियो मधुबन में बुलाने के लिए मैं आज अपने आपको बहुत भाग्यशाली समझता हूँ <laughs> तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी स्वागत है और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी श्रोताओं को आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा हाँ मैं दिल्ली से हूँ और ये यो योगा का ट्रेनिंग मैंने अपने स्कूल और कॉलेज टाइम से ही शुरू किया था अच्छा जब लोगों को लगता था कि इधर उधर घूमने के लिए जो कॉलेज स्टूडेंट्स हमारे जाते थे लेकिन हम लोग स्वामी धीरेंद्र ब्रह्मचारी के पास में योगा सीखने के लिए जाते थे अच्छा अच्छा और वही चीजों ने हमको धीरे धीरे मोटिवेट किया और जीवन को समझिए कि योग सीखते सीखते एक पवित्रता की राह पर पवित्रता की डगर पर धीरे धीरे बढ़ाया हाँ हाँ और बहुत अच्छे से हमारा स्वास्थ्य अपना भी अच्छा रहा और लोगों को स्वास्थ्य बढ़ते बढ़ते हमें खुद भी खुशी होती है सही बात है <laughs> एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे हम लोग बात करते हैं जब योगा के बारे में या फिर इन सारी चीज़ों को कई बार ऐसा होता है कि दस दिन गए पंद्रह दिन गए और फिर ओम शांति चलो अभी ज़्यादा नहीं कर पाते तो कैसे हम लोग इसको अपने डेली रूटीन में क्योंकि आजकल समय भी नहीं है लोग जो है सवेरे निकलते हैं और रात को आ जाते हैं और फैमिली वाले भी ऐसे हैं ना सो कुछ ना कुछ काम बताते हैं <laughs> योग करने का जब टाइम आ जाता है अरे मुझे ये बनाना है वो बनाना है इधर जाना है उधर जाना है। तो ये चीज़ें कैसे हम लोग ख़त्म करेंगे हाँ आजकल ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बिना कुछ करे ही हमें सब कुछ मिल जाए सब कुछ मिल जाए <laughs> लेकिन वो पॉसिबल नहीं है और बहुत बार जब लोगों को हम लोग भी कहते हैं कि भाई योगा कीजिए ये कीजिए तो बोलते हैं सर बहुत बार किया है बहुत बार देखा है लेकिन उसको रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं करते हैं। नहीं। नहीं। और जब तक कोई भी चीज रेगुलर प्रैक्टिस में वो लोग नहीं करेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं आता है नहीं। नहीं। नहीं। तो नॉर्मली जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना वो तो एक्सेप्ट करता है कि हम चीजों को करना चाहिए लेकिन सब माइंड उसकी गहराई में पकड़ नहीं बनाता है कोई भी योगासन या कोई भी क्रियाएं योगिक क्रियाएँ अगर रेगुलर टाइम करेंगे तो उनका इफेक्ट आता है और ये सारी साइंटिफिक चीजें हैं जो मैंने अपने रिसर्च लेवल तक देखा है और लंग्स के लिए हार्ट के लिए शरीर की फिटनेस के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स लैब में अवेलेबल हैं अगर रेगुलर तीन से चार महीना योगा करके देखें तो आपको उसका इफेक्ट और उसका रिसर्च लेवल पर पता पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हमारे ऑर्गन्स के ऊपर उसका इफेक्ट आता है लेकिन खाली 10-15 दिन किया या 20 दिन किया और छोड़ दिया या हफ्ते में एक ही बार किया या दो बार किया उसको रेगुलर नहीं किया तो उसका ज़्यादा इफेक्ट देखने में नहीं आता है हु, हु, हु, अच्छा कितना टाइम लगता है रेगुलर भी हम लोग समझो हार्ट पेशेंट है या फिर किसी भी तरह का कोई भी बीमारी है डायबिटीज़ पेशेंट है तो कितने दिन में अपने को रिज़ल्ट फील होता है रिजल्ट के लिए अगर हम बात करके चलें तो ये डिपेंड करता है कि हर व्यक्ति का अपनी एक नेचर है अच्छा अच्छा हा, शरीर हा, का एक नेचर है वात प्रधान पित प्रधान कफ प्रधान और दूसरा व्यक्ति का अपना जो इनर सिस्टम है जो उसका अपना विलिंग है जो माइंड का पावर है वो कितना काम कर रहा है समझिए हम उसको योगा दो महीने भी कराए लेकिन उसको अंदर से उस योग के ऊपर विश्वास नहीं तो हमारे विश्वास के ऊपर भी हमारा जो मन के अंदर हमारे माइंड के अंदर जो वेव्स चलते हैं वो वेव्स भी हमारे शरीर के सेल्स और टिश्यूज के ऊपर इफेक्ट डालते हैं हम्म हम्म लेकिन लोग उस गहराई को नहीं पकड़ पाते हैं कई बार उनको लगता है कि हमने उनको कहा है उस वजह से वो कर रहे हैं लेकिन अंदर वाला मन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है इस वजह से उसका इफेक्ट एक लंबे टाइम के बाद आना शुरू होता है लेकिन जो लोग अपने मन और अपने शरीर दोनों से इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाते हैं कि ये करने से हमारी ये बीमारी ठीक होगी तो बहुत जल्दी उनके ऊपर रिजल्ट आना शुरू हो जाता है लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के ऊपर हर व्यक्ति के अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से ये वेरी करता है किसी को महीने दो महीने में इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है किसी को दो चार महीने में इफेक्ट आना शुरू होता है लेकिन फिर भी दस पंद्रह दिन बाद ही कुछ ना कुछ उसका माइनर इफेक्ट बॉडी पे प्रकट होना शुरू होता है उसको कंटिन्यू रखेंगे तभी उसका रेगुलर फायदा होगा। हम्म ये बात अच्छी बात आपने बताया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे श्रोता जो इस वक्त सुन रहे हैं कार्यक्रम को और मैं चाहूंगा कि जैसे हम लोग हर बार पूछते हैं कि कितना टाइम में रिजल्ट मिलेगा क्योंकि जैसे ओलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तीन दिन खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे तो यहाँ पर वैसा नहीं है यहाँ पर थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है लेकिन ये है कि ये आपको अपने लाइफस्टाइल में अपनाना होगा क्योंकि आपका किस तरह का नेचर है जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वात पित्त और कफ़ तो सबका अलग अलग टाइम लगता है और आप उन चीज़ों को कितना एक्यूरेट और कितना टाइम से करते हैं वो भी शायद मायने रखता है और कितना समय आप दे पाते हैं जब आप कुछ समय दे देंगे महीना डेढ़ महीना अगर तीन महीना रेगुलर आप करते हैं तो अपने आप ही आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे और रेगुलर जितना आप करेंगे उतना ही आपको ये इसका बेनिफिट मिलता है योगा ऐसा है नहीं कि भाई एक महीना कर लिया तीन महीना कर लिया फिर छोड़ दो फिर कायम का वैसा होगा ऐसा नहीं है क्योंकि आज साथ में मुझे लगता है हमारे डॉक्टर साहब तो अच्छे जानते ही हैं हम लोग का जो खाना है आज के समय का <laughs> शायद उस हिसाब से नहीं है कि हम लोग तीन महीना योग करके फिर जो रूटीन में हम लोग खाना खाएँगे तो ठीक रहेंगे ऐसा भी नहीं है क्योंकि आज जो खाना हम लोग खा रहे हैं उसका भी कोई माना पूरे हमको मिल रहे हैं ऐसा तो हम लोग गारंटी के साथ नहीं बोल नहीं, सकते तो <laughs> मुझे लगता है कि हमको एक रेगुलर योग करना चाहिए जिससे हमारा जीवन अच्छा बने तो आइए फिर से मैं डॉक्टर साहब से जोड़ना चाहूँगा आप सभी को और डॉक्टर साहब आप कैसे इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जुड़े और फिर आप जैसे योग पहले से करते थे फिर इसमें आपको कैसे आना हुआ क्या आकर्षण था जो योगाचार्य होते हुए भी योग सीखते हुए भी ब्रह्मा से कैसे जुड़ना हुआ हाँ इसके लिए मैं बताना चाहूंगा कि जब मैंने कॉलेज टाइम में अपना योगा शुरू किया था हुँ, हुँ. तो स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के कांटेक्ट में आने की वजह से हुँ, हुँ. मुझे उनका जीवन बड़ा सादा और एक आकर्षणमय लगता था हुँ, हुँ, हुँ. उनकी अपनी पर्सनैलिटी लगभग साढ़े छह फीट की हाइट और वो एक धोती पहन के जब हम लोग तीन तीन स्वेटर पहन के पुलिस जाते थे नहीं, नहीं। तो और वो एक धोती में घूमते थे तो हमको बड़ा अजीब लगता था कि ये कैसे ये कर रहे हैं हाँ। तो उनकी वो पर्सनैलिटी उनसे धीरे धीरे बातचीत और वो जो संस्कृत के श्लोक हमको बताते थे कि कैसे योग शरीर के ऊपर इफेक्ट आता है बड़ी गहराई से जब वो समझाते थे तो हमको उसको आकर्षण गहराई में टच करते गए और वो आकर्षण ट्रेनिंग के बाद जब उनका हमने ट्रेनिंग किया रेगुलर उस ट्रेनिंग के बाद उनकी पवित्रता और उनकी सफाई साफ़ सफाई वाली नेचर हमें धीरे धीरे अंदर तक बहुत अच्छी लगती थी और बाद में जब हम ब्रह्मा कुमारी के टच में आए तो वहाँ तो वो चीज़ें और भी हाई थी पवित्रता भी बड़ी हाई थी साफ सफाई भी बहुत हाई थी शुद्धता भी बहुत हाई थी खानपान की शुद्धि भी बहुत हाई थी तो वो चीजें हमें जल्दी से आकर्षित किया और धीरे धीरे हम कैसे जुड़ गए पहले दिन से जब से गए आश्रम में जब से ज्ञान सुना हमारा कोई क्वेश्चन बचा ही नहीं था क्योंकि प्योरिटी वाली जो चीजें थी बहुत पहले से लाइफ में अच्छी लगनी शुरू हो गई थी और जैसे ही ब्रह्मा कुमारी इसमें प्रवेश किया तो बस वो उस दिन से चालू हुआ तो आज 25 तीस साल से चालू ही है वो कभी खत्म हुआ ही नहीं है और ब्रह्मा कुमारी का जो सिस्टम था खान पान का वो तो अच्छा था ही था लेकिन उनका जो एक मेडिटेशन प्लस हुआ वो इस योग के लिए उसने रामबाण का काम किया अच्छा, हम अच्छा पहले अच्छा। लोगों को खाली शारीरिक योगा सिखाते थे लेकिन ये ध्यान की विधियां जो जिस तरह से योग में सिखाई गई हैं, वो उतना इफेक्टिव नहीं थी वो शरीर को रिलैक्स करने के लिए माइंड को रिलैक्स करने के लिए तो काम करती थी लेकिन माइंड को डिवाइन बनाने के लिए बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए उतना काम नहीं कर पाती थी जब इस मेडिटेशन को हमने सीखा और हमने हर जगह फिर बाद में इस मेडिटेशन को भी अपने योग की विधि में शामिल करना शुरू किया तो तब उसके रिजल्ट एक से एक बढ़कर आना शुरू हो गए तो इस प्रकार ये ब्रह्मा कुमारी का योगदान तो हमारे जीवन में समझिए बहुत ज़्यादा है और शायद हम कहेंगे कि हम प्रोडक्ट ही ब्रह्मा कुंवरीज के हैं। <laughs> जी <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि आप पहले योगेंद्र जी का योग वगैरह करते ही थे तो फिर ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने का क्या मतलब है मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि कैसे इसके साथ जुड़ना हुआ और क्या मिला यहाँ से ये आपने क्लियर किया कि योग जो है शारीरिक योगा तो हम लोग हर जगह करते हैं कहीं भी आप फिटनेस सेंटर में चले जाओ वो सिखाते हैं उसके साथ में थोड़ा सा माइंड रिलैक्सेशन भी हो जाता है शारीरिक रिलैक्सेशन भी हो जाता है लेकिन मन को दिव्य बनाना और बुद्धि को जो है एकाग्र करके परमात्मा के साथ जोड़ना कनेक्शन करना ये चीज़ें जो हैं वो जो ध्यान या मेडिटेशन का जो पार्ट आता है वो ब्रह्मा कुमारिश की अपनी स्पेशलाइजेशन है जिसका आकर्षण आपको मिला और उसके वजह से आप उन चीज़ों का प्रयोग भी किया जिससे आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिलने लगा और आपका जीवन में परिवर्तन आया जो आपने अपने साथ उसको हमेशा के लिए रख दिया और लोगों को इस चीज़ के बारे में जागरूक करने का प्रयास भी आज आपका जारी है तो चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया दिनेश जीत धन्यवाद शुक्रिया अब आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर जुड़ते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट पर विशेष मुलाकात सुनते रहो मस्कराते रहो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 करते रहे ये ऊर्जा है एक जीत की इसमें शांति संगीत की शांति है ये एक साधना है प्रेम की मधुबन 90.4 एफएम सुनने वालों को रोहिताश्व गौड़ का प्यार भरा नमस्कार सलाम खमागनी सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हमारे साथ है योगाचार्य है फिटनेस गुरु है और उनसे बातें हो रही हैं और जैसे उन्होंने कहा कि योगा के साथ साथ मेडिटेशन ये एक बहुत बड़ा जो है प्लस पॉइंट है कई बार हम लोग योग और ध्यान दोनों चीज़ों को मर्ज कर लेते हैं योगा या फिर जो मेडिटेशन है उसको मर्ज कर लेते हैं तो वैसे मर्ज नहीं दोनों का अपनी अपनी स्पेशलिटी योगा मतलब आप शारीरिक आसन क्रियाएँ करेंगे वो है और मेडिटेशन बना आप ध्यान में चले जाएंगे अर्थार ध्यान में जहाँ पर आप अपने विचारों को शुद्ध करेंगे और परमात्मा के साथ अपने आप को एकाग्र करके उससे शक्ति लेने का प्रयास करेंगे तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसको ठीक से समझने की ज़रूरत है कई बार मैं भी जब योगा क्लासेस वगैरह अटेंड करता था फिर जो मेडिटेशन की पार्ट आते थे तो मैं समझता था बस वही मेडिटेशन है जो दो मिनट बैठ के साइलेंस रिलैक्स होते थे लेकिन मेडिटेशन बहुत गहरा है जिसमें राजयोग का शब्द यूज़ किया गया है वो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में जो हमारे पूरे नीव को ठीक कर देती हैं बुनियादी तौर पे हम लोग शुद्ध और सुंदर बन जाते हैं तो आइए फिर से मैं दिनेश जी से जोड़ना चाहूँगा कि दिनेश जी दिल्ली से आप बिलोंग करते हैं तो कितने समय हुआ आपको ब्रह्मा कुमारी से जुड़ और फिर कहाँ कहाँ आपके ट्रेनिंग्स वगैरह चलते हैं कितने लोग आपसे बेनिफिट लेते हैं थोड़ा सा वो बताइए हाँ मैं बताना चाहूँगा कि लगभग तीस साल के करीब ब्रह्मा कुमारी से जुड़ के हुआ है और जैसा कि पहले भी मैं अपने फिटनेस सेंटर्स चलाता था दिल्ली में भी चलाता था और लोगों के पास भी विजिट देना होता था शुरू में उस दौरान जितना मैंने ब्रह्मा कुमारीज़ का मेडिटेशन जहाँ जहाँ यूज़ किया उन लोगों को बहुत उसका फायदा हुआ और ब्रह्मा कुमारीज संस्थान का जो मेडिटेशन है वो बीमारियों के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है पहले जो भी हम लोगों को कराते थे शारीरिक रूप से उनको फायदा होता था लेकिन मानसिक स्थिति क्योंकि आज का जो सामाजिक परिवेश है वो बहुत तनाव युक्त है बहुत तनावपूर्ण है उस तनाव की वजह से उन बीमारियों का दोबारा से उनका शरीर पकड़ लेता था जो भी बीमारियां उनकी छूटती थी वो धीरे से फिर पकड़ लेता था क्योंकि मानसिक परिवेश तनाव से नहीं छूट पा रहा है हु, हु, हु, और तनाव से ना छूट पाने की वजह से आज विज्ञान कह रहा है लगभग नाइन्टी परसेंट जो बीमारियां ट्रीट कर पा रहे हैं शारीरिक लेवल पे कर पे कर कर पा पा रहे रहे है। हैं फिजिकल तल हैं लेकिन मानसिक रूप पे उनको हमने अच्छे से ट्रीट करना ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद ही शुरू किया हुँ, हुँ, हुँ. और मेरा पूरा भारत में कई जगह भ्रमण होता है कई विंग्स के द्वारा सेवाएं मैं बाबा की देता हूँ जैसे सिक्योरिटी विंग है जूरिस्ट विंग है एजुकेशन विंग है एडमिनिस्ट्रेशन विंग है स्पोर्ट्स विंग है तो इन विंग्स के दौरान मुझे सेवाओं का बहुत जगह मौका मिलता है सिक्योरिटी विंग में पूरा भारत में जितना भी अपना बीएसएफ है सी है नहीं। नहीं। जितना भी सिक्योरिटी फोर्सेस है नेवी है एयरफोर्स है नहीं। नहीं। उन जगह हर जगह जाने का मौका मिलता है तो वहाँ हम फिजिकल योग के साथ साथ अपना ब्रह्मा का जो मेडिटेशन है वो भी लास्ट में 10 मिन, मिनट उनको कराते हैं और उसका एक बेनिफिट उनको विशेष रूप से मिलता है जिससे विशेष फायदा हमारी सारी फोर्सेज को भी होता है और जहाँ भी देश के जिस कोने को भी, भी कहीं क्लास कराने का मौका मिलता है तो वहाँ उनको ये दोनों ही चीजें हम फिजिकल योगा प्लस ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन मिक्स करके सिखाते हैं जिससे उन सभी को बहुत फायदा होता है बुस्टर मिल जाता है दोनों चीजें मिल जाती है शरीर और मन दोनों ही संतुष्ट हो जाए तो फिर वात ही क्या होती तो चलिए आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को जब आप इस तरह से योग एंड मेडिटेशन दोनों का ही योगा एंड मेडिटेशन दोनों का ही प्रयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा और हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस ये तीनों चीज़ें आप बैठे बैठे बैठे बैठे नहीं बैठे बैठे ये करते हुए प्राप्त करेंगे क्योंकि बिना मेहनत के आज के समय में किसी को कुछ मिलना नहीं है तो जैसे शुरुआत में ही डॉक्टर साहब ने कहा लोग आजकल फ्री में सब कुछ चाहिए <laughs> तो ये फ्री वाला एड जो है दिमाग में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाल दिया है कि आप बैठे बैठे आपको सब कुछ मिल जाएगा तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है आपको हर खाना भी बनाना है या खाना खाना है तब भी उसे बनाने के लिए जद्दोज जद्द मेहनत करनी होगी तो हमें जो है ये एक थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए कि हमें किन चीज़ों पे ज़्यादा काम करना है और सबको अलग अलग अगर टाइम देते हैं और सब चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं तब जाके आप एक अच्छे सुखद अनुभूति को प्राप्त करते हैं तो अब दिनेश जी मैं ये चाहूँगा कि दिल्ली में या फिर आप अलग अलग जगह पे आप ट्रेनिंग के लिए जाते रहते हैं तो मैं चाहूँगा कि कोई ऐसी जगह के बारे में बताइए जैसे कोई जगह पे ख़ास एक आकर्षण बना रहता है वो आकर्षण क्या कई बार हम लोग कहीं किसी जगह पे चले जाते हैं किसी मंदिर में चले जाते हैं या किस स्थान पर चले जाते हैं तो वहाँ का एक अलग फीलिंग आता है हमें टचिंग करता है कि भाई हाँ ये जगह काफ़ी खूबसूरत है यहाँ कुछ है ऐसा फील होता है हाँ इसके बारे में ये कहना चाहूँगा मैं कि बहुत जगह हमने घूमी है सभी जगह का अपना अपना आकर्षण अपना अपना एक जो परिवेश होता है जो भौतिक परिस्थितियाँ वहाँ की होती हैं उस हिसाब से अच्छा लगता है वातावरण का भी अच्छा लगता है पोल्यूशन नहीं होता है उससे भी हल्का लगता है जितनी भी जगह जाते हैं हर प्रदेश का अपना एक आकर्षण रहता ही रहता है हम्म हम्म लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण अगर मैं कहूँ जी जी तो वो सिर्फ ब्रह्मा कुमारी इस परिसर का होता है जो पूरे विश्व में शायद उससे अच्छा आकर्षण कहीं भी नहीं हो सकता है क्योंकि वहां जाते ही आधे से ज्यादा लोगों के शारीरिक कष्ट और मानसिक जो भी उनकी विकृतियां हैं वो वैसे ही शांत होना शुरू हो जाती हैं तो सबसे ज्यादा आकर्षण अगर मैं रखूंगा पहले नंबर पर जी, तो जी। वो ब्रह्मा कुमारी इस परिसर का ही रखूंगा और उसमें भी जो हेडक्वार्टर है हमारा नहीं, नहीं। उस परिसर का जो भी हमारे कैंपस बने हैं उसमें मेन हमारा पांडव भवन बाबा का रूम अगर ले लीजिए मेडिटेशन रूम जो भी आप कहीं का भी लेंगे तो सबसे ज्यादा हमारे मन को हल्का करता है और हमारे तन को फिटनेस की अनुभूति कराता है नहीं, तो नहीं, नहीं, पूरी दुनिया में अगर मैं कहूँ जहाँ तक मैंने देखा है जहाँ तक मैंने घूमा है नहीं, नहीं, नहीं, उनका आकर्षण अपनी जगह है नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन ब्रह्मा कुमारी इस परिसर का जो एक योग युक्त वातावरण है जो पवित्र वातावरण है उसका आकर्षण उसका ओरा अपने आप में बहुत ही अच्छे से हमारी शारीरिक और मानसिक बीमारियों को दूर करने में मदद करता है चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लेसनर्स को यही एक मैसेज मिल रहा होगा कि आपके नज़दीक में अगर ब्रह्मा कुमारी सेंटर है तो कुछ पल वहाँ पर समय दे दीजिए पाँच मिनट दस मिनट जिससे आपको एक पॉजिटिव ओरा मिलेगा और उस ऊरा से आप जो है आ, हर नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे सभी लिसनर्स जो हैं आपको सुन रहे हैं और कुछ ऐसे मोटिवेशन जो कभी भी हमारे जीवन में हम लोग कितना भी कुछ मेहनत करें लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिस्थिति हमारे बीच में आ ही जाता है जो शायद हमारे अनुकूल ना हो या फिर हमारे हम कर नहीं पा रहे हैं या चीज़ों को ठीक से उसको सेट नहीं कर पा रहे हैं ऐसी भी चीज़ें हमारे बीच में आता है तो ऐसे समय में आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं ऐसे समय में सबसे ज्यादा मैनेज करने में जो मदद मेडिटेशन ही करता है परिस्थितियाँ हर किसी के जीवन में आती हैं हमारे साथ भी बहुत सारी परिस्थितियाँ रही नहीं, नहीं। लेकिन जहाँ मेडिटेशन की मदद थी और शारीरिक रूप से योग की मदद थी प्राणायाम की मदद थी उसने हमारा बहुत सहयोग किया और उसके बाद भी अगर समझिए कि कहीं किसी चक्र से नहीं निकल पा रहे हैं तो हमारे ब्रह्मा कुमारी के जो वरिष्ठ जन थे जो वरिष्ठ शिक्षक थे उनसे हमने समय समय पर गाइडेंस ली और जो हमारी बड़ी दादियाँ हैं जैसे गुलजार दादी के मैं बहुत नज़दीक हमने उनको देखा है उनके नज़दीक रहे हैं तो उनसे बहुत कुछ सीखा है तो कभी भी ऐसे जीवन में कहीं कुछ लगता था कि हम समझ नहीं पा रहे हैं सुलझा नहीं पा रहे हैं तो अपने बड़ों से गाइडेंस लेके हमने उसको सुलझाया और दादियों का इसमें बहुत अच्छा आशीर्वाद और वरदान हमारे साथ काम किया है क्या बात है क्या बात चलिए आशा करता हूँ ये बात बिल्कुल कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ये चीज़ें बहुत समय तक हम लोग इन चीज़ों को कभी ध्यान नहीं देते हैं लेकिन परिस्थितियाँ जब आ जाती हैं और हमारे आपे से बाहर हो जाती हैं तो ऐसे समय में हमें बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए या बड़ों से राय सलाह करना चाहिए और सबसे अच्छी बात यह है कि आप मेडिटेशन थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ऐसे समय में मुझे लगता है जी जी ये बिल्कुल सही बात है अगर कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है तो मेडिटेशन थोड़ा सा अपना बढ़ा दीजिए बढ़ा दे तो हाँ। चीजें जो है अपने आप सुलझ जाए कि किसी परिस्थिति को तोड़ देना है या जवाब देना है आपको तो उसके लिए आपके पास ताकत होना ज़रूरी है तो आपको ताकत या एनर्जी मिलेगा मेडिटेशन से थोड़ा सा उसको अगर टाइम टाइमबिंग के लिए आप समझो रेगुलर आप आधा घंटा करते हैं तो उस परिस्थिति में आप डेढ़ दो घंटा ज़रूर करिए तो इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी डबल हो जाएगी और वो एनर्जी आपको हेल्प करेगी हर सिचुएशन को फेस करने के लिए तो ये मुझे लगता है कि सही तरीका है जो दिनेश जी ने अपने जीवन में अनुभव किया है तो मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जहाँ पर आप हर समस्या का समाधान कर सकते हैं तो इसे समझना ज़रूरी है इसे प्रैक्टिस में लाना ज़रूरी है ऐसा नहीं कि आप न्यूली शुरू कर दें और आपको रिज़ल्ट मिले। इसके लिए आपको अनुभवी बनना पड़ता है जब आप उसके अच्छी तरह से इसके बारीकियों को समझेंगे अपने मन के सभी चीज़ों को समझ पाएंगे तो आप आसानी से हर सिचुएशन को फेस कर सकते हैं तो चलिए आज के इस एपिसोड में हमने दिनेश जी से काफ़ी अच्छी बातें की और आशा करता हूँ आपको दिनेश जी की सारी बातें जो है अच्छी लगी होगी तो कुछ जरूर अपने लाइफ में उसको इंप्लीमेंट कीजिए नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी में जाइए और मैं चाहूँगा जाते जाते एक मैसेज छोटा सा कोट करें डॉक्टर साहब मैं यही कोट करना चाहूँगा कि कहीं जीवन में अगर उलझ जाएं या कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए तो अपने मन बुद्धि और एक्शन तीनों को एक साथ ले चलिए और सिर्फ ये मत सोचिए कि खाली हमारे सोचने से कुछ होगा उस सोचने के साथ साथ हमें उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना होगा उसका क्रियान्वयन करना होगा तभी हम उसमें सफल हो पाएंगे और कभी भी जीवन में घबराइए मत कैसी भी परिस्थिति हो कोई भी सिचुएशन हो कम से कम एक बार ब्रह्मा कुमारी इस बहनों से ज़रूर काउंसलिंग लें उनसे सहायता <laughs> लें तो जीवन के बड़े से बड़े चक्रव्यूह से आप निकल पाएंगे निजात पा पाएंगे बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने कोट किया हमारे श्रोताओं के लिए जब भी आपको ऐसा असहाय फील कर रहे हैं आप लोग या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल आपके पास आ रहा है तो एक तो मेडिटेशन करिए और फिर नज़दीकी ब्रह सेंटर में जाकर आप उनसे ज़रूर बात कीजिए बात करने से कहते हैं सवाल पूछते जाइए जवाब अपने आप आते जाएगा लेकिन सवाल पूछना तब तक है जब तक आपके मन को संतोषजनक जवाब नहीं मिले तो ये ज़रूरी है कि आप ऐसे सवाल करते जाएँ उनके साथ आप जुड़ते जाएँ तो आपको जवाब मिल ही जाएगा इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी भी सिचुएशन में कैसी भी परिस्थिति में आप ये तो जरूर अपने आप से तैयार हो जाइए कि मुझे इसके लिए किसी को पूछना जरूर है तो चलिए इसी से आपको समाधान मिलेगा और आप सभी स्वस्थ रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दिनेश जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस एपिसोड में जुड़ने के लिए हमारा मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद आपने रेडियो मधुन में मुझे इन्वाइट किया आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया धन्यवाद श्रोता मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले मोड़ पे तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कर रहो